साहसी बनो बहुत दिनों पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि प्रशांत महासागर के एक दीप पुंज के निकट कुछ जहाज तूफान में फंस गए थे सचित्र लंदन समाचार पत्रिका में इस घटना का एक चित्र भी आया था तूफान में केवल एक ब्रिटिश जहाज को छोड़ अन्य सभी भग्न होकर डूब गए वह ब्रिटिश जहाज तूफान पार कर चला आया चित्र में दिखाया है कि जहाज डूबे जा रहा है उनके डूबते हुए यात्री डेक पर खड़े होकर तूफान से बच जाने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें इसी प्रकार वीर तथा उदार होना चाहिए जब भी अंधेरे का आक्रमण हो अपनी आत्मा पर बल दो और जो कुछ प्रतिकूल है नष्ट हो जाएगा क्योंकि आखिर यह सब स्वप्न ही तो है आपत्तियाँ पर्वत जैसी भले ही हों सब कुछ भयावह और अंधकार में फले ही दिखे पर जान लो यह सब माया है डरो मत यह भाग जाएगी कुचलो और यह लुप्त हो जाएगी ठुकराओ और यह मर जाएगी डरो मत या न सोचो कि कितनी बार असफलता मिलेगी चिंता न करो काल अनंत है आगे बढ़ो बारंबार अपनी आत्मा पर बल दो प्रकाश जरूर ही आएगा तुम चाहे किसी से भी प्रार्थना क्यों न करो पर कौन तुम्हारी सहायता करेगा जिसने स्वयं मृत्यु पर विजय नहीं पाई उससे तुम किस सहायता की आशा करते हो स्वयं ही अपना उद्धार करो, मित्र, दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु और स्वयं ही अपने सबसे बड़े हितैषी हो तो फिर आत्मा का आश्रय लो उठ खड़े हो जाओ डरो मत वीरता के साथ आगे बढ़ो एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो स्थिर रहो स्वार्थ स्वार्थपरता व ईर्ष्या से बचो आज्ञापालक बनो सत्य मानवता और अपने देश के प्रति चिरकाल तक निष्ठावान बने रहो और तुम संसार को हिला दोगे याद रखो व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है इसके अतिरिक्त अन्न कुछ भी नहीं दास लोग सदा ही ईर्ष्या के रूप से ग्रसित रहते हैं हमारे देश का भी यही रोग है इससे हमेशा बचो सब आशीर्वाद और सर्वसिद्धि तुम्हारी हो वीरता मित्रों पहले मनुष्य बनो तब देखोगे कि बाकी सभी चीजें स्वयं ही तुम्हारा अनुसरण करेगी आपस के घृणित द्वेष भाव को कुत्ते की सरेखे परस्पर झगड़ना तथा भूखना छोड़कर भले उद्देश्य सदुपाय सदसाहस एवं सच्ची वीरता का अवलंबन करो तुमने मनुष्योनी में जन्म लिया है तो अपने पीछे कुछ स्थाई चिन्ह छोड़ जाओ तुलसी आए जगत में जगत हसे तुम रोए ऐसी करनी कर चलो आप हसे जग रोए अगर ऐसा कर सको तभी तुम मनुष्य हो अन्यथा तुम किस काम के हो दुनिया चाहे जो कहे मुझे क्या परवाह? मैं तो अपना कर्तव्य पालन करता चला जाऊंगा यही वीरों की बात है वह क्या कहता है या क्या लिखता है यदि ऐसी ही बातों पर कोई रात दिन ध्यान देता रहे तो संसार में कोई महान कार्य नहीं हो सकता क्या तुमने यह श्लोक नहीं सुना है निंदंत नीति निपुणा यदि वा सुवंतों लक्ष्मी सामविशत गच्छतु वा यथेष्ठम अद्यवणमस्त युगातरे वा नायात पथ प्रविचल पदम न शल लोग तुम्हारी निंदा करे तूफान पार करने पर मनुष्य शांति के राज्य में पहुंचता है जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है परीक्षा रूपी कसौटी पर उसका जीवन कसने पर ही जगत ने उसको महान कहकर स्वीकार किया है जो भीरु या कापुरुष होते हैं वे समुद्र की लहरों को देखकर अपनी नाव को किनारे पर ही रखते हैं जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर ध्यान देते हैं जो कुछ होना है सो हो मैं अपना इष्ट लाभ करके ही रहूँगा यही यथार्थ पुरस्कार है इस पुरस्कार के बिना कोई भी दैवीय सहायता तुम्हारी जड़ता को दूर नहीं कर सकती इस जीवन में जो सर्वदा हताशक्त हताश्चित्त रहते हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता वे जन्म जन्मांतर में हाय हाय करते हुए आते हैं और चले जाते हैं वीर भोग्या वसुंधरा अर्थात वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं यह वचन नितानंत सत्य है वीर बनो सर्वदा कहो अभी ही मैं निर्भय हूँ सबको सुनाओ माँ भाई भय न करो भय ही मृत्यु है भय ही पाप भय ही नरक भय ही अधर्म तथा भय ही व्यवचार है संसार में जो भी नकारात्मक या बुरे भाव हैं वे सब इस भय रूप संतान से उत्पन्न हुए हैं इस भय ने ही सूर्य के सूर्यत्व को वायु के वायुत्व को यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर रख छोड़ा है अपने अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख दुख तथा संपत्त विपद की तरंगों में बहा जाओ पर ध्यान ध्यान रखना ये सभी हैं इन सब को अपने ध्यान में भी नहीं लाना अपने आप पर विश्वास आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सर्वाधिक सहायता कर सकता है यदि यह आत्मविश्वास और भी विस्तृत रूप से प्रचारित होता और कार्य रूप में परिणत हो जाता तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है उसका अधिकांश लुप्त हो जाता मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सबसे अधिक सशक्त रही है तो वह यही आत्मविश्वास है वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि वे महान बनेंगे और वे महान बने भी मनुष्य कितनी भी गिरी हुई अवस्था में क्यों न पहुंच जाए एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह उससे आर्त होकर उर्धगामी मोड़ लेता है और स्वयं में विश्वास करना सीखता है पर हम लोगों को शुरू से ही इसे जान लेना अच्छा है जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है यही बात राष्ट्र के विषय में भी सत्य है हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम स्वयं से घृणा न करें क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में जिसे स्वयं से में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में कभी विश्वास नहीं हो सकता तुम जो कुछ सोचोगे वही हो जाओगे यदि तुम अपने को दुर्बल सोचोगे तो दुर्बल हो जाओगे बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो अपवित्र हो जाओगे अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम स्वयं को दुर्बल न समझें प्रत्युत अपने को बलवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने यह भाव हम में चाहे अब तक प्रकट न हुआ हो पर हम में है जरूर हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान सारी शक्तियाँ पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं फिर हम इन्हें अपने जीवन में व्यक्त क्यों नहीं कर सकते इसलिए कि उन पर हमारा विश्वास नहीं है यदि उन पर विश्वास कर सके तो उनका विकास होगा अवश्य होगा संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था यह विश्वास अंत स्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है वह सर्वसमर्थ हो जाता है असफलता तभी होती है जब तुम अपने अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने की यथेष्ट चेष्टा नहीं करते जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है तो उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है